पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र बत्तीस जैसे पिता के निमित्त पुत्र श्राद्ध करता है तो पुत्र के लिए श्राद्ध का फल पिता को प्राप्त होता है वैसे मैं भंग पिता हूँ मेरे नशा होने के पश्चात इसका नशा उत्तर वाले चित्त को हो इस प्रकार पूर्व चित्त उत्तर चित्त के निमित्त कर्म नहीं करता है तो उत्तर वाले चित्त को फल कैसे प्राप्त होगा इसलिए ये आपकी युक्तियाँ गोमय पायसी अन्याय से भी अधिक अयुक्त है क्योंकि गोबर और पायस की तुल्यता में तो गौ से उत्पन्न होना हेतु है परंतु अन्य चित्त के किए कर्म का अन्य चित्त फल भोगता है इसमें तो कोई हेतु नहीं है गोमय पायसी अनन्याय यह है कि जैसे कोई कहे गोमय गोबर और पायस रबड़ी ये दोनों तुल्य ही है क्योंकि ये दोनों गौ से पैदा होते हैं यदि क्षणिक प्रत्ययों के प्रवाह का आश्रय एक चित्त न माने किंतु क्षणिक प्रत्यय मात्र ही चित्त माने तो पहले एक चित्त से देखे पदार्थ का अन्य दूसरा चित्त स्मरता कैसे होगा क्योंकि जो जिस पदार्थ का दृष्टा होता है कालांतर में वही उस पदार्थ का स्मरता होता है तुम्हारे मत में दृष्टा चित्त तो पहले ही नष्ट हो गया पश्चात अन्य चित्त कैसे स्मरण करेगा अर्थात आपके मत में कोई स्मृति नहीं होनी चाहिए और यदि प्रलय प्रवाह का आश्रय एक स्थायी चित्त न मानकर क्षणिक प्रत्यय मात्र चित्त को ही आत्मा मानोगे तो स्वात्मा के अनुभाव का भी खंडन प्राप्त होगा यह स्वात्मा के अनुभव अर्थात प्रतीति का खंडन अत्यंत अयुक्त है क्योंकि जो मैं दूर, दूर से गंगा को देखता था वह मैं अब गंगा जल को स्पर्श करता हूँ जो मैं स्पर्श करता था वह मैं अब स्नान करके गंगा को नमस्कार करता हूँ जो मैं बाल अवस्था में नाना प्रकार की क्रीड़ा करता था यवना अवस्था में मद से मत हुआ काल व्यतीत करके अब जरा रूप राक्षस से ग्रहित हुआ काँप रहा हूँ इत्यादि प्रत्यभिज्ञा ज्ञानों में अनेक क्रियाओं का एक ही कर्ता और उन सब प्रत्ययों का एक ही आश्रय अहम पद का अर्थ जीवात्मा प्रतीत होता है वह सब प्रत्यय का आश्रय अहम पद के अर्थ स्वात्मा की प्रतीति क्षणिक प्रत्यय रूप आत्मा मानने से संभव नहीं हो सकती क्योंकि क्षणिक प्रत्यय रूप आत्मा बाल्य यौवनादि अवस्थाओं में अनेक क्रियाओं का कर्ता नहीं हो सकता और उन सर्व प्रत्ययों का एक आश्रय अहम पद के अर्थ को विषय करने वाले अहम अहम इस प्रत्यय ज्ञान के सामर्थ्य को कोई प्रमाणांतर तिरभूत नहीं कर सकता क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण के ही बल से अन्य प्रमाण प्रवृत्त होते हैं इस प्रत्यक्ष प्रमाण का अन्य कोई प्रमाण तिरस्कार नहीं कर सकता